श्री रामकृष्ण वचनामृत परिच्छेद तिरानवे प्रार्थना रहस्य साधारण ब्राह्म समाज मंदिर में श्री रामकृष्ण में आज श्री रामकृष्ण कलकत्ता आए हुए हैं आज नवरात्रि की सप्तमी पूजा है शुक्रवार 26 सितंबर अठारह श्री राम कृष्ण को बहुत से काम है शारदीय महोत्सव है हिंदुओं के यहाँ आज प्रायः घर घर में यह महोत्सव मनाया जा रहा है फिर राजधानी कलकत्ते की बात ही क्या है श्री रामकृष्ण अधहर के यहाँ जाकर प्रतिमा पूजन देखेंगे और आनंदमय के आनंदोत्सव में भाग लेंगे उनकी एक इच्छा और है वे श्री शिवनाथ शास्त्री के दर्शन करेंगे दिन के दोपहर से साधारण ब्रह्म समाज के फुटपाथ पर हाथ में छाता लिए प्रतीक्षा में मास्टर टहल रहे हैं एक बजा श्री रामकृष्ण न आए श्रीयुक्त महलानवीस के कारखाने की सीढ़ी पर बैठकर कभी पूजा के उत्सव में आबाल वृद्ध नरनारियों को आनंद करते हुए देखते हैं तीन बज गए कुछ देर बाद श्री रामकृष्ण की गाड़ी आकर पहुंच गई साथ में हाजरा तथा दो एक भक्त और हैं मास्टर को श्री राम कृष्ण के दर्शनों से अपार आनंद हुआ है उन्होंने श्री रामकृष्ण की चरण वंदना की श्री रामकृष्ण ने कहा मैं शिवनाथ के घर जाऊँगा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 तथा अन्य सब वाहियात हैं मेरा धर्म ठीक है पर दूसरों के धर्म में सच्चाई है या वह गलत है यह मेरी समझ में नहीं आता ऐसा भाव अच्छा है क्योंकि बिना ईश्वर के साक्षात्कार किए उनका स्वरूप समझ में नहीं आता कबीर कहते थे साकार मेरी माँ है और निराकार मेरा बाप काको निंदों काको बंदें दोनों पल्ला भारी